कहा था प्रकाश सत्ता चैतन्य ये सब आत्म ही है अलग अलग नहीं है तेरे माना पावाद अद उपलब्धि तादात्म्य नहीं वह श्रोत्र से उस आत्मा के साथ तादात्म्य होकर के ही श्रोत्र हुआ है न स्वातंत्र न जड़ सुंदरता से नहीं जड़ होने से ये आनंद में हुआ था वही आनंद आगे करे जड़ से सत्ताहीन पान शुक्ति रूपये से ही वह जो जड़ है वह सत्ताहीन वस्तु है के समान मिथ्या। श्रोत्रस्य मिथ्याष ना तब पूर्व पश्चात ठीक है, है मान लिया लेकिन इससे अनावश्य दोष आएगा इसने के लिए अवभाषक होने के, के लिए आत्मा की जरूरत पड़ी आत्मा भी उपलब्ध हुआ ना आत्मा उपलब्ध आप मान रहे जो दुनिया को मालूम है ये श्रोता चक्षुगर उपलब्धा है आपने कहा यह वास्तविक नहीं है ये जड़ होने से इसकी उपलब्ध तो हम अनुमान करेंगे जिस प्रकार श्रोत्र में आत्मा से उपलब्ध आया आत्मा में भी उपलब्ध ऋत्व किसी दूसरे से आ गया और वो जिस दूसरे से आया उसे उपलब्ध ऋत्व कहां जाएगा किसी तीसरे से आएगा ऐसे करके अनवस्था दोष पूर्वक से देना जाता है इसलिए कहते हैं श्रोत्र को उपलब्ध मानना चाहिए आत्मा को मानने की जरूरत नहीं बीच में पहले भी रुक जाओ दूसरे को माने, फिर तीसरा चौथा भी आ जाएगा ना तो दूसरे तक जाओ ही मत जो आंख वगैरह जो दुनिया कह रही यही है यही हमारा दृष्टा है यही हमारी उपलब्ध है इसी को मान लो अक्षरे वो दृष्ट का ऐसे सीधे सीधे मान पूर्व देखो श्रोत उपलब्ध उपलब उपलब उपलब जो उपलब है उसमें भी अवभाषक अन्नी के अधीन आया उस अन्य में अवभाषक किसी अन्य के अधीन आया ऐसे करते हुए अनवस्था की प्राप्ति हो जाएगी इत्याशं तब सिद्धांत आत्म शिक्षित रूप वाचित अन्य धर्म नहीं आया हुआ है श्रोत्र में चैतन्य तो आरोपित है आ गया है आत्मा से आता में से नहीं आता। आत्मा चैतन्य रूप ही उपलब्ध हो सत्ता प्रतीत और अन्य स्वप्रकाश से वो उपलब्ध आत्मा वह सत्ता प्रती ज्ञान से अनन्य है वो सब so, प्रकाशता, चैतन्यता सत्ता ज्ञान ये सब पर्यायवाची वाच्ये भिन्न भिन्न नहीं भिन्नी है सब। ऐसा आयत्थोने से, आनन्या, आनन्या आयत आयत आयत होने से ना करता, नहीं ये ये नानवस्थ अनावस्थ ठीक है भले अनवस्था नहीं है तथापि तो खुम श्रोत्र श्रोत्रमिति आत्मा उच्चत श्रोत्र का भी श्रोत्र ऐसा आत्मा को फिर श्रोत्र क्यों कहा सीधा सीधा कौन है श्रोत्र से आत्मा मनसो आत्मा श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मन ऐसे क्यों गाते हो सीधा आत्मा ही शुद्ध बोलना चाहिए वो आत्मा को श्रोत्र आत्मा को मन आत्मा को आपने वाक कर आत्मा को सब नाम क्यों दे रहे हो तब इंद्रियों के नामों को ही कथ है निमित्तत्व निमित स्थापना उपलब्ध है ना प्रकाशक है ना कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसके अंदर प्रकाश को तो धर्म विशिष्ट ऐसा नहीं है आत्मा वो तो निर्धर्म है निर्विशेष है ये जो कुछ भी कहा जाता है वो अन्य निमित्त को लेकर के है अन्य सापेक्ष सापे उपाधियों को लेकर के आ रहा है उसको भी उस के आधार पर उसका नाम रख दिया उपलक्ष्य है निर्विशेषम चैतन्य मात्र उसका समझना सभी में निर्विशेष आप चैतन्य दृष्टांत में छत्र वा था के नियामक जो कर्म जो गीता कहा गया है ना कर्म क्षत्रियती के लिए क्या क्या करना क्या शौर्य तेजो धृम युद्धे पलायन है ना ये जो कर्म बताया गया है क्षत्रिय जाति निमित्त कर्म उसको यदि छत्रोत्र आत्मा यदि यदिदि का साक्षी आत्मा अलग है तो ये लोकायतिक कार्य और आम दुनिया के लोग चारवाक वगैरह, भौतिकवादी लोग ये आंग को, को इनको ही उपलब्ध क्यों मानते हैं संख्या उदतमी ऐसा ही है जैसे जल को ही कोई, कोई अग्नि बोल दिया जल को क्या कर दिया आग है कि जल से आदमी जल गया कैसा जल से गर्म जल से जल गया तो कभी जल ने जलाया जलायादि तो तो आग ने जला दिया जल को कह देता है भी आग नहीं है जल जल में जो आया है वो अग्नि निमित था लेकिन उसको लेकर के जल को आग कह दिया तथुत यहां पर भी स्रोत में उपलब्धित्व आपने आया हुआ है। लेकिन में क्या कर को ही आत्मा कह देता है संबंधा श्रोत्रादिशु उपलब्ध व्यवहारित करता ठीक उसी प्रकार से जैसे जल को अग्नि कह दिया जाए उसी प्रकार श्रोत्र को भी उपलब्ध आत्मा करके जो है चार आदि लोग व्यवहार कर देते हैं फिर तो आप वेदांत के मत में नित्यो नित्यो आत्मा नित्योपलब्ध स्वरूप मानना पड़ेगा अरे बिल्कुल कोई संदेश ही नहीं नित्योपलब्ध स्वरूप में भी आया है। पूर्व भवन मत है स्वभाव आत्मा आए थी श्रोत्रादि कर्णत्म न सी श्रोत्रादि में कर्णत्म भी नहीं रहेगा कि नित्य ही उपलब्ध स्वरूप है वो तो नित्य ही प्रकाशन करते रहेगा इन करणों की जरूरत क्या है उस निमित्त आत्मा है आत्मा जड़ है क्या करेगा तो या नित्य है? तब तो तो है है नित्य तब साधन की जैसे आप आप होने के कारण से आप गाड़ी उगर क्या? करते हैं कहीं की जरूरत है तो, क्या तो नित्य गया हुआ पहले, से ही। पहले से ही पूर्व अर्षद पहले से गया हुआ है वहां तो. तो गाने जो गाड़ी घोड़े की जरूरत है साधन की जरूरत नहीं है, इसे है, उसको करने है तो कर्ण की अपेक्षा होती है और आपदा तो निष्क्रिय है उसमें क्रिया भी नहीं है न क्रियावान है वो और कर्ण की अपेक्षा कहाँ रह गया इत्याकांक्षा महा सिद्धांत इसके जवाब देगा मूल में अग्नि संयोगाद अग्निचते है वास्तव में आत्मा को उपलब्धा भी नहीं कहा जा सकता भी आत्मा में कोई धर्म नहीं है वो भी अन्यम जिस प्रकार से जल को अग्नि कहना अनित्य है उसी प्रकार से आत्मा को उपलब्धता कहना भी अनित्य संयोगाद उपलब्ध ऋत्व जिसके संयोग के कारण से उसे उपलब्धित्व आया है उस संयोग का कारण कौन है इस श्रोत्रादि का संबंध के वजह से श्रोत्रादि ने विद्यमान शब्दों को प्रकाशन कर दिया अतव आत्मा उपलब्धित्व आ गया तार्यों में श्रोत्र क्या बना कर्ण बन जाता है यद संयोगाद उपलब्धित्व तद कर्णम श्रोत्रादि क्योंकि वह अनित्य है क्योंकि अन्य अन्य संयोग से उपलब्ध आ रहा है कभी शब्दोपलब रहता है कभी रूपोपलब्ध आ जाता है जब शब्दोपलब्धा है आत्मा तब रूप रूपोपलब्ध नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं है ना किसी को अनित्व नहीं हुआ एक कालावच्छेद ना पंच ज्ञान करता हुआ तो पांच ज्ञान को नहीं करता अनुभव नहीं है किसी को इस तरह से पांचों का एक साथ होता हुआ अनुभव कभी किसी को नहीं इसीलिए रूपोपलब्ध है तो स्पर्श उपलब्ध नहीं स्पर्श उपलब्ध है तो शब्द उपलब्ध नहीं शब्दो उपलब्ध है तो रसोपलब्धा नहीं तो उपलब्ध जो आत्मा में आ रहा है इसका मतलब क्या है वो अनित्य है क्यों आया गया इसका फिर अनित्य उपलब्ध कैसे आ गया यह संयोगार उपलब्ध आया है उसका उसको ही हम क्या कहेंगे कर्ण कह देंगे जिसके संयोग से आप तो उपलब्ध आया उसी को हम क्या कहेंगे करोड़ तो कौन है वो स्रोत आदि अतएव यहां कर्ण की अपेक्षा हुई नेत्र तो कर्ण की जरूरत भी नहीं थी स्वरूप दृष्टिया उसे उपलब्ध ही नहीं व्यावहारिक दृष्टिया शब्दादि ज्ञान प्रकाश कत्व शब्दादि का प्रकाश करते उपलब्धित्व तो मान लिया जा रहा है और वह अनित्य है अतएव अनित्य के प्रति कर्ण की अपेक्षा हुई वह करण कौन होगा तो स्रोत्रादी जैसा उदक दृत्व अन्य स्पष्ट स्पष्ट समझा रहे देखिए उदकृत्व कैसा है अनित्य है तत्र अन्य तत्व उदकसी वग्धृत्व अन्यम ही मन यद तस्मत तत्र तत् तत्र मने आत्मनि अभी तत् उपलब्धत्म उसी प्रकार आत्म में उपलब्ध कैसा है अनित्य अनिनिमित हो गया अनिमित से आ गया जैसे जल में अनित्य है अग्नि संयोग निमित्त से आ गया इसी प्रकार से आत्म उपलब्ध भी अनित्य है श्रोत्र संबंध से चक्षु संबंध से अन्य इंद्रियों के संबंध से आ जाता है यत्र यृत्व नित्य उपलब्ध अग्न और जहां अग्नि में उष्णता है वो तो नित्य है वहां कोई कर्ण के अपेक्षा है क्या कोई अन्य संयोग से आ रहा है क्या अग्नि में गर्मी नहीं उसका शोक है इसे कहते हैं यत्र नित्य उपलब्ध अग्नौ औष्ण इव स नित्योपल स्वरूपत्वाद उपलब्धा उच्च तब उस आत्मा को हम क्या कहेंगे केवल उपलब्धा कहेंगे शब्दों नहीं कहेंगे केवल उपलब्ध नित्योपलब्धि स्वरूपमात्मा जहाँ का जाता है वहां केवल उपलब्धित्व है शुद्ध जैसा केवल तो अनिनियमित नहीं है अग्नि में जो देख तो, अपना स्वरूप है चल में जो अध्यक्ष तो, अनिनियमित से है तथा आत्मा में भी दो प्रकार का मानना पड़ता आ रहे पर उपलब्धित्व भी एक स्वरूपता है नित्य है, दूसरा अनित्य है। एक अनिनियमित से आया हुआ अनित्य जल में स्वर्गुत्व अग्नि में भिन्न भिन्न में आ रहा है ना अन्यत्र है और नित्य अन्यत्र है इन्हीं दोनों के दोनों स्वयं में आत्मा में ही अनित्य उपलब्धित्व आता में ही नित्योपलब्धत्व आत्मा में अनित्योपलब्धित्व श्रोत हो गया आत्मा नित्योपलबित्व स्वर्गुता दृष्टांत दृष्टान थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा बिल्कुल सादृश दृष्टांत मिलेगा ही नहीं आत्मा के लिए कभी भी तो समझाते हैं किस प्रकार से अनित्य है कारण की अपेक्षा क्यों ही उसके लिए जल का दृष्टांत लेना पड़ता है ठीक में देखिए परमात्र यद अनित्य उपलब्ध बुद्धि परिणाम बुद्धिवृत्तिपेक्ष क्योंकि कैसे आ गया आत्मा में अनित्य उपलब्धित्व क्योंकि प्रमाता अंत करना था उसने क्या कर गया उसने संबंध से अमित उपलब्धित्व आत्मा में भी अनित्य उपलब्धित्व मान लिया जैसे प्रमात भी मान लिया तत्विचेतन को आपने क्या कहा प्रमातृत्व माना इसमें आत्मा क्या है नित्य प्रमाता है उपाधि से विशिष्ट होकर अनित्य प्रमातृत्व आ गया तत्व क्या हो गया अनित्य उपलब्धित्व भवती क्योंकि बुद्धि परिमाण ही बुद्धि का जो परिणाम ही तत्म वह श्रोत्राधिकरण बुद्धिवृत्ति अपेक्षा या बहुत श्रोता शुर, क्या हो जाएंगे कर्ण हो जाते हैं बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा करते हुए श्रोत्राद संगते प्रमातरी अनित्योपलब्धि तो संभव ठीक है पूर्व पक्ष कहता है मैं मान लेता हूं श्रोत्रादि से संबद्ध प्रमाता में अनित्योपलब्ध भले ही आव जावे इन तब असंग साक्षिण आपका जो असंग साक्ष ब्रह्म जो है उसे कथो उपलब्ध उपदेश उसे उपलब्ध व्यवहार कैसे कर रहे हो आप इत्या संज्ञा यो नित्योपलब्ध ऋत्म अग्न इत्यादि जवाब दिया वहां तो भयम मानते ही है वहाँ पर अनित्य नहीं है कर्ण सापेक्ष भी नहीं है कुछ भी नहीं है, श्रोत्रश निषु सत्स भाषिक श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वापल अ शोत्रिषु श्रोतृत्वापल अ निच्च आत्मनि अतः श्रोत्रस्य श्रोत्र इत्यादि अक्षराम अर्थनग उपपद्य निर्विशेषस्य से आत्मनो मना श्रोत्रादियों में जो श्रोतृत्व मतलब तो उपलब्धित्व वह उसकी उपलब्धि अनित्य होती है श्रोत्र इंद्र में शब्दोपलब्धत्व जो आता है आत्मनिमित से वो कैसा है वो अनित्य है लेकिन आत्मा में जो उपलब्ध ऋत्व वो नित्य नित्याच आत्मनि। या उस दृष्टान को ऐसे भी ले सकते हैं जल क्या हो गया श्रोत स्थान आत्मनि चल में जो दग्धित्व वो अनित्य श्रोत में जो उपलब्धित्व है जो आम आदि है वो अनित्य और आत्मा में जो उपलब्ध है वो नित्य है इसलिए श्रोत्र के अंदर जो श्रोत्र ये जो कहा गया श्रोत्र, श्रोत्र नित्य जो कहा गया इन अक्षरों का अर्थ इस प्रकार से उस आत्मा निर्विशेष आत्मा का अनुगमात बोधात् बोधक होने से उप पद्य युक्त युक्त है ये जो कहा गया है श्रोत मनसो मनो यद इत्यादि निर्विशेष उपलब्धिस्वरूप आत्मनो मन आदि प्रवृति निमित्त इसलिए निर्विशेष जो उपलब्धिस्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप है तृतय परमा स्वरूप ही है चेतन रूपा जो आत्मा है उसमें मनाली प्रवृत्ति का कामित्व जो कहा इन शब्दों के द्वारा वह उचित ही है इसी प्रकार से मनाली मनाली अन्यों में भी मनसो मनोयत वाचो वाचम सब प्राण से प्राण सभी पर्यायों में अपने आप घटा लेना चाहिए एक में विस्तार बना समझा दिया बाकी में कदम अपने आप समझ उसी प्रकार न्याय सामान्या यथोक्तम व्याख्यान द्रष्टव्या न्याय सामान्या तो यह युक्ति सामान्य जड़ता जो युक्ति दिया गया वह समान मन आदि क्या है जड़ मन प्राण वाणी सब जड़ है और आत्मा चैतन्य है यह युक्ति दी गई है और संघात से परार्थ उत्त यह भी कहा गया है उपलब्ध ऋत्व अनित्य है और आत्मा उपलब्ध नित्य है ये सारा जो न्याय है युक्तियां हैं वह समान है समान होने के नाते कह दिया गया अन्यत्र अन्यत्री प्रकार से दुखम दृष्टव्यम् नहीं मनसो मनस्तो वाचो वाक् व्यवर्व यहाँ पर भी मन का मनस्व वाणी का वाक्व स्वातंत्र न संभव नहीं है अध्यस्त क्योंकि सब क्या है अध्यस्त आत्मा में अध्यस्थ कैसा पहले दृष्टा क्या जिसले? सब अस कहा ना आंदगीर कार ने आज आज शुरू हुआ था पाठ क्या बोले थे में साफ साफ कहा था आंदगी रूप है ये कह दिया था जड़ सप्ताहीन पात सुप्य से ही वितरता यह पंक्ति थी पृष्ठ उन्नीस 19 कह वही यहाँ पर समझा रहे हैं अध्यक्ष रूपये से युवक और यहाँ करूपति में अध्यस्त है सर्प रजु में अध्यस्त है उसी प्रकार से श्रोता संघात विश्व के संपूर्ण जगत आत्मा में अध्यस्त कल्पित अतएव जड़ इनमें से कोई भी वस्तु चैतनियमें स्वातंत्रण उपलब्धित्व संभव ही नहीं है अधिष्ठान सत्ता, सत्ता।, सत्ता प्रकाश इस अधिष्ठान की सत्ता अधिष्ठान के प्रकाश के द्वारा ही सत्ता प्रकाश मना है। सत्ता और प्रकाश उत्तम मन आदि से मन से बुद्धि अहंकार जो भी है किसी में भी सत्ता देखते, गड़ने में भी देखते हैं किसी भी प्रकाश और देख रहे स्पुर देखते हैं वह सब आत्मा का सत्ता आत्मा ही के प्रकाश है अधिष्ठान की सत्ता और प्रकाश के द्वारा समस्त अध्यस्त पदार्थों में सत्ता प्रकाश की अनुभूति होती है इति भावः भाव तक निर्विशेष करके करना जो भी होगा क्योंकि सविशेषों का अधिष्ठान बता वस्तु कोई निर्विशेष ही होगा विशेष ते अध्यव प्रसंग जो भी विशेष होगा वह निश्चित रूप अध्यस्त निर्विशेष बनो है नक्त विरक्त ज्ञानंजी महाराज होते थे गुजर गए बड़े प्रखांड विद्वान थे ना ऐसे होता है इस महान विद्वान जो विरक्त और विद्वान हो ना उनको कोई देख के सान नहीं कर, दूसरे जो होते है ना आधे खोपड़ी वाले आधा विरक्त और आधा ज्ञानी आधा विद्वान छुट्टे मोटे आचार्य विद्वान लोग घूमते रहते दुनिया भर वो जनन करते और उनको आश्रमों में टिकेंगे कलाशाश्रम में थे उनको भगा दिया अंत में वो कहीं रहना ही पसंद नहीं किया छोड़ो किसी आश्रम में घूमते रहते अंत पंजाब में होशियारपुर में गांव में झोंपड़ी में रह वही वहां माता तो लोग जाने लगे वहीं पढ़ने लग गए वहां भी आश्रम बन गया लेकिन वो वो आश्रम के देखते रहे थे कौन है कितने हैं कहाँ आ रहे हैं कौन जा रहा है उनसे कोई बात ही नहीं कोई मतलब ही नहीं पार्ट के टाइम में आओ और जाओ मुझसे पूछना नहीं मुझसे बोलना नहीं कोई गृहस्थी थे जो बना रहे थे सब वही संभालते थे उन्हीं को बोलना है कहीं जाना है तो आना है तो कुछ लेन देन जो भी उसी से करना उनसे कोई मतलब नहीं केवल पाठ के टाइम में झोंपड़े का दरवाजा खोल आ तो एक घंटा गृहस्थियों को सत्संग कोई कहते थे निर्विशेष बलो तुम सविशेष हो आपने क्या बोलते बताओ किसी बच्चे को खड़े हो जाओ तो तुम्हारा नाम क्या है मतलब मेरा नाम बोलता ना। है, है देवदत्त ये वो है छोड़ ऐसा विशेष मत रहो मैं निर्विशेष ब्रह्म हमेशा और मुझ में कल्पित जो है वह शरीर का नाम देवदत्त ऐसा कहो मेरे स्वरूप में कल भी जनन्त ब्रह्मांड परिदृश्यमान जगता अंतरवर्ती जो शरीर दिख रहा है तुमको इस शरीर को लोगों ने देवदत्त नाम से पुकारा ऐसा बोलना चाहिए वेदांत योग करके तुम कैसे बोलते हो इस तरह से बोलते निर्विशेष बढ़ना ऐसे कि संक्रांत भारतीय बड़े महात्मा थे और जब भी बोलते तो कभी आंख खोलते नहीं धारा प्रवाह संस्कृत नहीं बोलना कोई दूसरी भाषा नहीं समझो ना समझो ग्रस्थी कोई भी हो भगत जगत से कोई लेन दे समझना रोटी लाओ और समझा तो लाएगा नहीं है तो बैठे प्राणों में तो समझेगा लाएगा खिलाएगा नहीं है चुपचाप तो नहीं नहीं तो नहीं ऐसी वो जब बोलते थे ही बोलते थे हमेशा संस्कृत जो बोलते थे सविशेष सन्यास से अहंकारो न कर्तव्य ये उनकी भाषण में हमेशा भगवान कृपा से कई बार सुनने को मिल गया उनका बड़ा गजब बोलते निवृत्त मंडली में आए थी इलाहाबाद को मेला में रामाजी महाराजी आए वहां मंडली में जब बुलाए तो आ गए आ गए तो बैठे थे तो किसी को हिम्मत नहीं उनके सामने कुछ बोले प्रश्न भी पूछने को लिए डरते थे लोग उनसे क्या बच्चा अब आयो बा अब जब तो प्रश्न ही बोले वो जब आप कुछ नहीं निकलेगा उनके मुख से अब जब एक दूसरे को देख रहे हैं तुम भी कुछ कर सकते हो संकेत थाने कहा रास्ता निकालना है और ऐसे बोलना है जिससे कि उनको क्रोध में नहीं आना चाहिए नहीं तो फिर गड़बड़ा चाहिए काम ऐसे लोग क्रोधी भी होते बहुत क्रोधी पीछे एकदम क्रोधावता हो जाता है। ये के मारे में पड़ा। इतना ही कहा मनुष्य से को कर्तव्य से कह कर्तव्य मुखाचे जिज्ञा ये बोल के चुप हो अब वहां बंद बैठे खोल के जांच से आवा जो देखा उन्होंने मूर्ख से एवं प्रश्न शुरू करते हैं जानता हे तो बोलेंगे वो क्या स्वभाव है मनुष्य से एक ही वो कर्तव्य मुख्य तुम नास्ते ना धड़ा फिर विकल्प कहाँ से आ गया जान के विकल्प लड़ने तो शुरू नहीं करेंगे ना वो विकल्प तो बोलना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलो ताकि जो बड़े इस तरह से बोले लेकिन जरूर जवाब देंगे दो घंटे लगातार बोलते पूरी साधना पंचम बोल पड़े सारा चीज लोग बैठे रहे मार्थ धड़ा दे पूरी भरा हुआ था कोई हिला नहीं दो घंटे लगातार उनका भी कहता बस बार बार मुतवार कर्तव्य तो देखिये स्वाध्या छेत स्वरूप न मंदिरे ऐसा न स्वरूप नीर्थयात्रा द्वारा बिल्कुल मृगरूपर्तव्य तीर्थयात्रा डायर्डेड हो जाता का तो ये ये है जो क्योंकि जो भी सविशेष होगा वो अत्यस्त वो रो हो होगा, हो नहीं सकता विशेष प्रश्न भाव प्राणस्य विभक्तिदेशतापरिमाचवाच विभक्ति दृष्टिया विभक्ति वयसा ही समझना चाहिए षष्ठ्य अनाक्रांत कर्णवाची, श्रोत्रादि सकल शब्द गुर्थ सर्व टिपण है द्वितीय बना लेना द्वितिया गो प्रथम बनाना एक षठी केोत्र का भी जो श्रोत्र से द्वितीय नहीं लेना प्रथम बना लेना उसको प्राणस्य प्राण करके पुलिंग है ना ना प्रथम एक वचन है ज्ञापन करता है सऊ प्राणस्य प्राण सभी पुलिंग एक वचन प्राण पुलिंग प्रथम एक वचन है प्रथमा भी बना लेना चाहिए ये जो पदभाष्य शास्त्र करके समझा दिए थे उसको यहाँ संकेत से खत्म कर देते हैं सर्वत्र दृष्टव कथम पृष्ठवात्देश प्रथम च निर्देश कथम कथम पूछा क्यों प्रथमा प्रणाम करो तब कहते स्वरूप उसको प्रतिमा से ही निर्देश किया जाता है चंद्र से किम स्वरूप पूछा किसी ने प्रकृष्ठ प्रकाश चंद्र प्रथम का द्वितिया थोड़ी कहा जाएगा अरे कर्म तो नहीं आएगा वहां किसी भी वस्तु का स्वरूप पूछ पूछा जाए लक्षण भी क्या करते हमेशा गंधवती प्रथमांत है ना? कि नहीं है नहीं है ना क्योंकि किसी भी वस्तु का स्वरूप लक्षण पूछा जाए हमेशा प्रथमांत ही कथन किया जाता है कंब ग्रीवादिमान है घटा इत्यादि। इसी पर भी जब पूछा गया शिष्य पूछ के द्वारा उस आत्मस्वरूप का ही प्रश्न है इत्यादि के, के द्वारा केने तृतीय कर्त में कौन है वो उपलब्ध था जिसके आधार पर ये श्रोत्र, अपने को प्राप्त करके शब्दों का प्रकाशन करने में समर्थ हो जाता है ये पृष्ठ का तात्पर्य करके पहले बोल चुके हैं अत प्रश्न उस स्वरूप निर्देश के प्रति ही और वह स्वरूप निर्देश हमेशा प्रतमान ही हुआ करता है यह लौकिक न्याय के आधार पर भी यह प्रथम प्रणाम करना ही चाहिए प्रथम यही वच निर्देश स्वयं भाव त्रिप्पणा जो तरह तरह पूछा गया है वो ऐसा है इस प्रकार का है इस प्रकार इस तरह से ही जवाब दिया जाता है हमेशा तस् कर्मत्व तेयत्वात् कर्मत्व द्वितीया पृष्ठ से निर्दिष्ट सिर्दिष्ट सि ये ये होने के नाते वहां कर्मत्व तो कहना तो ठीक था द्वितीय छ नंबर इसलिए तम एक तम एवं जानी ही इतम ज्ञान विशेष जब ज्ञान विशेषता कथन करने का हो तब कर्म हो जाएगा एवं जानी ही। ऐसा जब बोलेंगे तब द्वितियां का प्रयोग होता है जब पूछा जाता है अश किम स्वरूपम तब अयं एवं स्वरूप ऐसा प्रथमांति होगा जब ज्ञान विषय पूजा जाए तब वहाँगा हो कर्म होता है कहा प्रथमा होता है ये विवेक करके रहे। जब वहां पर वह वस्तु को कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाता है और वह द्वितीय विभक्ति होती है अतो वाचो वाचम प्राण से प्राण इत्यस्मात सर्वत्र विभक्ति द्वयम भवधे वाचो वाचम इत और प्राण से प्राण प्राण से प्राण यहाँ जो है इसको इसके कारण से इसके आधार पर अन्यत्र सर्वत्र भी वहाँ भी क्या करना विभक्तिव को सुधार लेना ष प्रथमा बना लेना चाहिए क्योंकि सात नंबर टिप्पणी सुंदर दे यहां पर, एकस्या, एकस्या, एक है देखिए यहाँ पर क्योंकि एक नी एक विधेयक प्रतिपादने प्रयुज्यम शब्दा मध्ये विभक्ति वैरूप्य न्याय बवत क्योंकि इत्य वाक प्राण शब्दाभ्याम विभिन्न विभक्ति निर्देशात्ंगार कहीं कहीं वाचम का तुझा कर दिया प्राणा प्रथमा कर दिया विभिन्न विभक्तियां है ऐसा नहीं हो सकता एक विषय के बारे में पूछे जाना पर एक वस्तु का एक अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द जो प्रयोग होता है तब तो विभक्ति भेद नहीं हो सकता सब समान विभक्ति ही होना चाहिए ये सामान्य नियम है तीसरे कहते एक अर्थ से एक एक विधया, एक ही प्रकार से बता है क्या निमित्त तो बताया समझान है तो एक विधया प्रतिदने प्रयज्यम शब्द मध्ये विभक्त्यादि नहि विभक्तियादूप्य न्याय उचित नहीं हो सकता इति वाच प्राणी विप विभक्तिदेश अलुपय सारुप्य संपादनाय सर्वतृत्वक्ति गमी भाव सारूप्यता को लाने के लिए सर्विभक्ति में प्रणाम करके प्रथम ग्रहण कर लेना चाहिए इसे जान बुझ करके देखो श्रोत एक ही विभक्ति नहीं बोला मनसा मनो नहीं बोला सऊ प्राण से प्राण देखो सब प्राण दो प्राबल्यता प्रदान करने के लिए प्रथमा को यत्र य्तीय श्रुता त्र प्रथमा है नया श्रुता है वा प्रथमा बनालिनी चाहिए यहां यथमा प्रयुज्य निर्देशा तम वाचो वाच जानी द्वितिया प्रोक्तव्याथम श्रुता यहाण द्वितियाज क्लैब्याभक्ति सारूप्यम यदा तंत्रेना श्रोतर मना वहां तो, तो नपुंसलिंग में नपुंसलिंग में तो झंझट नहीं है या क्योंकि प्रथमा में भी तृतीय में भी सामान स्त्रीलिंग में है वाक् वाचो वाचा वाचम प्रथमा तीय बदलिया पुलिंग में बदल जाता है ना प्राणम इसे कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जहाँ जा देख रहे उनको जो बनाना ही ही पड़ता है है और में है, उसको मानो नहीं हो तो मान लेने हैं सर्वत्र विभक्ति भाष्य श्रोत्रादि उपलब्धि निमित्त श्रोत श्रोत इत्यादि लक्षण नित्योपलब्धि स्वरूपम निर्विशेषम मातृतत्व बुद्धवा अति मुच्य जी अनबोध निध्याता बुद्ध्याण संसारा मोक्षणी प्रेतस्म लोका शरराद प्रेत्यु निमित्त अतिमित्वाद अमृता की ओर ले जा रहे फलश्रुति यद्रोत्राद निम्ता वायोतरश्रोत शब्द उपलक्षण रूपे में कथन किया गया था वह नित्य नित्योपलब्धि स्वरूप है निर्विशेष है वह आत्म तत्व उसको उस तत्व को बुध्वा तत्वा मनुष्य जान करके अति मुचि अब उसकी व्याख्या अति मुच्य कस्म अति मुच शरीरुच्युज प्रत्यर्थ ऐसा तक ले जाएंगे अर्थ तो, इसकी व्याख्या इसलिए अवबोध निमित्त अध्यारोपित ये में अध्यात अनविखलेना अनवबोध निमित्त अध्यारोपित बोध अवबोध रहित मैने अज्ञान निमित्त सीधे सीधे अज्ञान निमित्त अज्ञान के निमित्त से अरोपित क्या बुद्धिया लक्षणा संसार बुद्धिया रूप जो संसार स्वयं अपने स्वरूप के अज्ञान की वजह से अपने में ही अध्यारोपित है अपने में ही अध्यारोपित है अपने में ही अध्यारोपित है अज्ञान अध्यार की वजह से संसार बुद्धिया रूप जो संसार उस संसार से मोक्षण कृत् अति मुच मोक्षण करता धीराहा धीमंत उससे मुक्त होकर के धीर पुरुष धीमान पुरुष को क्या करते हैं प्रत्ये अस्त इस लोक से हट करके मतलब शरीरात शरीर शरीर इस शरीर से हम मर के निकल जाएंगे जब ये मुक्ति को प्राप्त कर व्यूझ्य अन्य प्रतिसंधी माने और मरने के बाद क्या होता है मरते वक्त अगले जन्म शरीर का अनुसंधान हो जाता है लेकिन यह क्या कर रहे हैं अन्य प्रतिसंधी माने अगले का प्रतिसंधान नहीं हुआ कर्म रहा नहीं कोई ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया संचित और क्रियमान बचा हुआ जो था प्राग कर्म वह शरीर का भोग से क्षय हो गया अब जो शरीर मरणावसन्न हो गया अगले चिन्ह के लिए कोई नया कर्म है नहीं जो प्राग कर्म में उपस्थित हो जाए संचित में से जाते थे ना तो क्रियामाण जुड़ आते थे, थे अब वो संचित क्रियामाण रहा तो कहा जाएंगे छोड़ दिया अब हाथ में और बाढ़ भी नहीं है तर्कस में बांध नहीं है तो क्या करेगा आदमी? खड़ा जाएगा। तो और बेज, बेज नहीं सकता ना और बाणों को आगे कहा जाएगा लक्ष्मी का वेदन करेगा वो नहीं उसी प्रया संचित और क्रियामाण दोनों नहीं रह गए अतएव अगला प्रारधना का चित्र नहीं रहा इसलिए मरणावसन काल मरण शु अवस्था में उसको उत्तर शरीर का दर्शन नहीं होता जलू का अन्याय बता चुके हैं ना क्या होता है मशा में अगले शरीर से दिखाई देता है और वो उस शरीर में चला जाता है तो ताजा कर लेता है इस शरीर में रहते वक्त ही स्वप्न के जैसे वो इस शरीर से साफ खत्म हो जाता नहीं क्यों करके वो सुनता नहीं देखता नहीं साफ गायब हो जाता है खत्म होते होते वक्त अंदर चला जाता है तो अंदर उसको वो शरीर देखता जो भी दिखेगा उसके सुबह दिखेगा उसको साथ से प्यारा मानेगा अपने समन्वय शरीर को बेकार ही कहेगा मरने दो जाने दो। ये बेकार हो गया है सुंदर और प्यारा लगेगा तुरंत उसको मैं करके धारण कर लेगा जय जो उसने मैं उसको कहा शरीर मर जा रूप में आया था वो उसको यात्रा में शरीर होता है वह आतिवाहिक शरीर आतिवाहिकाप्त होती है आति करने आतिवाहिक शरीर कहा जाता है एक जैसे दूसरे जीव, तरह से उसकी शरीर तो सूवरी अमेरिका में होगा तो वहां अमेरिका पहुंच जाएगा उसके घर में पर फिट हो जाएगा जिसको प्रेत क्यों नहीं दिखेगा उसको आतिवाही दिखे शरी तो शरीर दिखेगा तो शरी दिखे तो शरी दिखे नहीं तो नरकागर में जाना है तो यात्रा में शरीर दिखेगा इसे अनेक प्रकार के शरीर बीच में है नेक्स्ट वर्थ से इस वर्ष से पहले वो भी वर्त ही मान लिया जाए क्या है प्रेत में जन्म हो गया भूतियों में जन्म हो गया वही प्रेत वायवीय शरीर होता है प्रेत भूत आदि का वायवीय शरीर माना गया है वायवी शरीर वो नहीं होने से निर्निमित्व क्यों नहीं होगा निर्निमित्व उस प्रतिसंधान का निमित्त भूता अगले जन्म के कारण कर्म शेष नहीं रहने से अमृता भवंती